आज 31 जुलाई है याद करते हैं कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद को जिनकी आज जयंती है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को भुला पाना इस देश में शायद किसी के लिए भी कठिन है परिवार गांव, समाज से गुजरते हुए देश की विभिन्न समस्याओं पर कलम चलाने वाले मुंशी प्रेमचंद ने ऐसी ऐसी कहानियां पाठकों के समक्ष परोसी जो आज भी समसामयिक हैं

तत्कालीन समाज में फैली रूढ़िवादिता को समाप्त करने की दिशा में प्रेमचंद की लिखी कहानियाँ जितनी ग्राह्य हुई हैं उतनी शायद अन्य किसी रचनाकार की नहीं उनकी एक सालगिरह पर हम और आप ही नहीं बच्चों ने भी उन्हें बड़ी श्रद्धा से याद किया है हमारी हिंदी पुस्तक में मुंशी प्रेमचंद के बारे में बाबा नागा ने लिखा है उसे पढ़कर हमने यह जाना कि मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता था

उनका नाम धनपत राय था उन्होंने बहुत कठिनाइयां सहकर पढ़ाई पूरी की उनका नाम नवाब राय भी था लेकिन वे अपने देश और लोगों से बहुत प्यार करते थे इसलिए उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया मैंने भी उनकी कुछ कहानियां पढ़ी हैं ईदगाह दो बैलों की कथा गुब्बारे पर चीता मुझे आज भी उनकी कहानी ईदगाह याद आती है

यह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी है मुझे इस कहानी का बच्चा हामिद बहुत ही अच्छा लगा जो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है जबकि और बच्चे खिलौने खरीदते हैं बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि चिमटा भी क्या कोई खिलौना है तो हामिद शान से बोलता है खिलौना नहीं तो क्या है कंधे पर रखूँ तो यह मेरी बंदूक है जब चाहे मजीदे का काम ले लूँ एक चिमटा लगाऊँ

तो तुम्हारे खिलौनों की तो जान ही निकल जाए मेरा बहादुर शेर है चिमटा आज प्रेमचंद जी का जन्मदिन है आज वो हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ उनकी कहानियां तो हैं। वे हमारे पास हमेशा रहेंगी हमें रास्ता दिखाएंगे मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक रचनाओं पर फिल्म बनाने की कोशिशें कई बार की गई

लेकिन भारतीय समाज के जिस यथार्थ को उन्होंने अपनी लेखनी से जिया है फिल्मी पर्दा उससे संवाद स्थापित करने में असफल सिद्ध हुआ स्वयं प्रेमचंद को भी अपनी रचनाओं के साथ खिलवाड़ पसंद न था लेकिन फिर भी मिल मजदूर सेवा सदन गोदान गबन हीरा मोती शतरंज के खिलाड़ी और सदगति जैसी फिल्में बनी और रिलीज भी हुई गबन गोदान जैसी फिल्मों के गीत बहुत लोकप्रिय हुए गोदान फिल्म में संगीत पंडित रविशंकर ने दिया था

आइए सुने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म गोदान का ये बहुत ही लोकप्रियोले मनुआ की ही, ही लोकवा लो। में आयो दे संदेश चल आज सुकी हो

के पथुआ सरिक डोले मनुआ कि में उठत हिलो पूर्वा के झुकुवा में आयोर संदेश की चल आज देशवा क्यो

ये जुकी जुकी कारे कारे ये बदरवा बदरवा झुकी झुकी तोहे नैनु का कजरवा उमड़ घूमड़ जब कर जबर यारे ठूम कु मो

चौंकुमें आइए देश सुगी चल अज द सुगी सिमिट सीमित बोले लंबी डरिया

मिट मिट बोले ोले लंबिए जल्दी जल्दी चल रही अपना रही, रही दे के झोंकुआ में आयो रे संख्य चल आज अज देखियो

कलम का ये सिपाही गद्य लेखनी की सभी विधाओं में माहिर था लेकिन कहानीकार के रूप में प्रेमचंद सर्वोत्तम है एक शिक्षक से लेकर पत्रकार की जिंदगी जिए हुए मुंशी प्रेमचंद के विभिन्न पहलुओं पर हम गौर कर सकते हैं

लेकिन आज इतने कम समय में चर्चा करते हैं उनकी कुछ एक कहानियों की मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में जहाँ देश समाज की गुढ़ बातें होती हैं वहीं परिवार की एक मर्यादा भी दृष्टि गोचर होती है उनकी एक कहानी है बड़े भाई साहब प्रेमचंद की कहानी में संवाद कितने जीवंत होते हैं आप भी सुनिए

बस

ठाकुर का कुआं तत्कालीन समाज में फैली ऊंच नीच की भावना को प्रकट करती इस कहानी में उस परिवार की कहानी है जो ऊंच नीच या छुआछूत जैसी गंभीर दुर्भावना के शिकार हैं अत्यंत मार्मिक रचना है प्रेमचंद की

I'm going right, to make a video about how to make a cake.

प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों के कुछ संवादों को अभी आप सुन रहे थे समाज का कितना सजीव मार्मिक और यथार्थ परक चित्रण है इन कहानियों में प्रेमचंद के संदर्भ में

प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा के उद्गार थे ऐसा मुक्त मन का निश्चल मन का सरल व्यक्ति और इतना महान रचनाकार किस युग में आता है जिसने संपूर्ण युग को बदल दिया युग मानस को बदल दिया और आज भी हर वर्ग ये चाहता है कि प्रेमचंद हमारी ओर रहें, हमारे अपने रहें। और उन्होंने जो संघर्ष किया उसे समझिए और ये भी समझिए कि संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है

आप यदि उनके उत्तराधिकारी हैं तो आपको निश्चित रूप से यह संघर्ष स्वीकार करना होगा सूर्यास्त जब होने लगता है तो हिमालय बहुत विशाल होने पर भी उसका उत्तराधिकार नहीं स्वीकार कर सकता समुद्र इतना गहरा होने पर भी उसका उत्तराधिकार नहीं स्वीकार करता केवल केवल एक छोटा सा दीपक स्वीकार कर लेता है और उसकी लॉ स्वीकार कर लेती है

यदि आप प्रेमचंद के उत्तराधिकारी हैं, तो आपको ज्वाला भी स्वीकार करनी होगी और वह कांटों का मार्ग भी पार करना होगा और मनुष्य को सुखी बनाने का प्रयत्न करना होगा और महान लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में महादेवी वर्मा के इन उद्गारों के साथ ही आज के इस कार्यक्रम को हम यही सम्पन्न करते हैं

प्रेमचंद की कहानियों के संवादों का पात्र अभिनय प्रस्तुत किया अजय श्रीवास्तव विवेक पांडे और संज्ञा टंडन ने प्रेमचंद को याद करने वाले बाल कलाकार थे अभ्युदय भारत और इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया हरिश्चंद्र वादिकार और सुप्रिया भारतीय ने उठते

के में आयो दे संक चल अज देश वाक्य